नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं बातें मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हेल्दी, वेल्दी और होंगे। और फेस्टिवल की है और आशा कर बस इस खुशी की लहर को पकड़ के रखिये और इसे जिंदगी बरसात में रखिए है ना तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हमारे साथ विशेष ग्वालियर से डॉक्टर अभिजीत सर जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छे संगीतकार है और उनसे जब मैंने देखा उनका प्रोफाइल तो बड़ी लंबी प्रोफाइल है बहुत सारे इवेंट उन्होंने किए हैं और खास करके क्लासिकल म्यूजिक में द्रुपद है उसके पर उनकी मास्टरी है तो आज हम लोग द्रुपद कैसे क्या किया है उन्होंने उस पर और किस तरह से द्रुपद एक अच्छा शब्द है संगीत में अगर जो लोग संगीत सीखते हैं क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं तो उनको पता ही है द्रुपद क्या है तो आज अभिजीत सर से हम लोग इनके बारे में उस चीज के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे उनका कुछ प्रेजेंटेशन हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अभिजीत सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव में जी सर बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे हैं आप नमस्कार मैं ठीक हूं बढ़िया आप कैसे हैं <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होते हुए और बहुत ही खुशी हो रहा है कि आप हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया और आज शुभ दिन है दिवाली के इस मौके पर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा हैप्पी दिवाली सर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत थैंक यू आपको भी हैप्पी दिवाली थैंक यू कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग हमारे साथ अभिजय जो है जुड़े हुए हैं और दिल्ली से अभिजीत सर के स्वागत में स्वागत है अभिजय And I am going to perform a for our special guest, a <laughs> dancer. अभिजय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत-बहुत सुंदर आप प्रेजेंटेशन किया और सर को भी अच्छा लग रहा है तो थैंक यू सो फिर मिलते हैं शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं चाहूंगा कि हम अभिजीत से बीच बीच में रूबरू होते रहेंगे और अभिजय सर अभी, अभी बात करते हैं हम लोग अभिजीत सुखाने सर से और जैसे कि मैंने कहा संगीत में इनकी जो है काफी समय से इस फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं और बच्चों को सिखाना और इवेंट्स करना तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार अभिजीत सर का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा अभिजीत सर आप सबसे पहले तो अपने परिवार के बारे में बताइए आप कहाँ रहते हैं और आपके परिवार में कौन कौन है आ, मैं मेरा नाम अभिजीत सुखाने और मैं ग्वालियर में रहता हूं यहाँ मध्य प्रदेश में ग्वालियर है जो मियां तानसेन की और महाराजा मानसिंह तोमर की नगरी है तो वह, वहां वहां रहता हूं यही मेरा जन्म हुआ एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था मेरे पिता जो है टेलीफोन एक्सचेंज में थे मेरी माताजी एक स्कूल में पढ़ाती थी और मेरे भाई भैया भी थे अभी फिलहाल मैं हूँ और मेरी वाइफ है बच्ची है भाभी है मेरा भतीजा है तो हम लोग सब रहते हैं <laughs> जी जी जी अच्छा संगीत का कैसे बचपन से ही या है, है, मराठी फैमिली को बिलोंग करता हूँ तो हम लोगों में थोड़ा सा रहता है की संगीत थोड़ा करना चाहिए अच्छा मम्मी को था हाँ मेरी मम्मी को था की मैं संगीत थोड़ा सा करूँ और तो वो बचपन में मेरे को भेजती थी संगीत स्कूल में सिखाने के लिए यहाँ तानसे संगीत महाविद्यालय है ग्वालियर में वहां पर मैं जाता था सीखने के लिए लेकिन तब तो मेरी मेरी कोई रुचि जी जी तो कभी कुछ जैसे बहाने मार देना कि भाई मैं तो नहीं सीखूंगा ऐसा करते करते हो गया लेकिन जब मैं टेंथ में आया तो मुझे लगा नहीं सिंसियरली करना चाहिए म्यूजिक को और मैंने संगीत करना शुरू किया मेरे पहले गुरु जो हैं वो श्री दिलीप बसंत मोगे साहब हैं उसके बाद एक श्री गुरु जी से मैंने सीखना आगे शुरू किया और साथ ही संगीत तो कॉलेज में भी सीखता था फिर मैंने आ, मेरे जो गुरु हैं ध्रुपद के उस दिया उसमें इन्होंने जो है ध्रुपद को बहुत आगे किया मेरे गुरु हाँ। जी ने जो है बहुत लोगों को सिखाया ध्रुपद और उनके शिष्य काफी अच्छा काम कर रहे हैं तो मैंने उनको तानसेन समारोह में सुना अच्छा, में उन्हें तो तो उनकी परफॉर्मेंस सुनी थी तो मैं उसको, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा की मुझे यही सीखना है और मैं ध्रुव ही करूंगा आगे थोड़ा उनको मनाया मैंने उसके बाद में फिर वो मान गए तो आ, सीखने लगा भोपाल ध्रुपद केंद्र में मैंने सीखा है अच्छा, अच्छा। शासन संस्कृति विभाग की ओर से भोपाल में ध्रुप केंद्र है जहाँ गुरु शिष्य परंपरा में सिखाते हैं बच्चों को तो वहां मैंने सीखा है, सीखा है। फिर वहाँ सीखने के बाद 2002 से जो है मैंने अपना गुरुकुल भी स्थापित किया लेकिन समय के साथ साथ लोगों को लगा की भाई और भी रसों का समावेश होना चाहिए केवल भक्ति रस न रहते हुए श्रृंगार भी होना चाहिए वीर भी होना चाहिए क्योंकि गायन तो सभी में होता है तो जो ऐसा जो करके संस्कृत से में में रूपांतरित ग्वालियर के के के महाराजा मानसिंह तोमर ने किया अच्छा उन्हीं के, हाँ, उन्हीं बेजू जो कलाकार थे वो भी थे काफी कलाकार थे और उन्होंने मानकोतुल ग्रंथ की रचना भी की और जिसमें काफी ध्रुपद का उल्लेख है जो संगीत के क्षेत्र में काफी अः महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो उसका उन्होंने वो किया और इसके बाद में ये फिर ब्रज, ब्रज भाषा में गाया जाने लगा चूंकि उन्होंने संस्कृत से ब्रज भाषा में रूपांतरित किया तो ब्रज भाषा में रूपांतरित होने से ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी ब्रज, तो लोगों को समझ में आने लगा और काफी नए नए पद की भी रचना हो सकी उसमें ऐसा अच्छा। तो ये हाँ ये जो ध्रुपद है इसमें जो आलाप करते हैं वो ओम हरि नमो नारायण के साथ करते है क्यूंकि ईश्वर हाँ ईश्वर की आराधना का गाना है ये तो लेकिन आ, मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके बताता हूं वो समझ में आएगा है ना जी जी ये सुबह का राग है अहिर भैरव उसमें जी. मैं पहले थोड़ा आलाप करके बताता हूं आपको जी जी जी आलाप याने जैसे कोई भी हम बात करते हैं हम कहते हैं क्या आलाप रहे हो भाई आलाप याने कि किसी चीज को विस्तार देना हम्म हम्म जो तो ऐसे बहुत समय गाय जाता है लेकिन मैं आपको दो दो तीन तीन मिनट गा के बताता हूँ जी जी निश्चित और श्री इ... Oh. Uh -huh. कहते हैं हाँ अब इसी आलाप को एक लय के साथ जोड़ते हैं जो थोड़ा फास्ट हो जाता है a nan ke ra na ri ra na ri no m ra na na na ra na ra na a nan te ta ra na ri ra na ri no sa na na na ra na na na de ra ra na ri na ra na ri na ra na na de ra ra na ri ra na ri ra na na na na ri na na na ri na na na ri na na na अब इसके बाद में झाला गातेन नन रीन नीर आर... नृन नन नोम रन नन नीर धन रीन नरन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 ra ra ra na ta ra na ta ra na na di ra ra ra na ri ra ra na na ri ra ra nu pra na na ra na hi na na tra na ri ra ra na re na na ri ra ra na ri ra na ra na te tarana karan nari narana ke darana ri ra na ri narana ra ra la ri ra ra na ra na ri ra ra nu pra na na nu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 na na na ri nu ta na na la ri nu m ra na na nu m ra na na nu ta na na nu da na na nu m ra na na nu sa na na ri ra na na ya na na na hi na na na na na na na na na na na ri ra ra na na ri nu ra ra ra ra ri ra ra na ri ra ra na तू तो। इसके बाद बंदिश गाते हैं ये लास्ट पार्ट होता है हाँ चलो सखी ब्रज रो सखी ब्रज रलि जय सो ने गोच लो सी ब्र ज राम ज चलो सके गोपी क् के गोपी क् गो के ग तो से और ये ये होता है ध्रुपद पूरा ध्रुपद जिसमें आलाप जोर झाला बंदिश सब जी जी सबोगा। बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद सर और मैं चाहूंगा कि आपको शुरू शुरू में हमारे जो नए है ना वो आपको सुन रहे हैं और मैं चाहूंगा कि वो भी जैसे हम लोग सिंगिंग कंपटीशन वगैरह करते हैं और तो उनको आते हैं बच्चे जो आजकल YouTube वगैरह पे देखते हैं ग्रो नहीं करते हैं कई बार दूर हो जाता है या डिस्टेंस की वजह से और अभी का समय जो चल रहा है उसमें भी गड़बड़ हो रहा है कि हम लोग परस्पर एक दूसरे को मिल नहीं रही हैं तो ऑनलाइन ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं जैसे हम भी अभी आपको जुड़े हैं यहाँ पर ऑनलाइन ही जुड़े हैं तो इस तरह से वो जो जो हैंड टू तो हैंड तो हैं जो चीजें देने वाली बात है वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि उन बच्चों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए आ, आपकी, आपकी कहानी सुनकर उनको मोटिवेशन मिले शुरू शुरू में जो दिक्कतें आपको क्या-क्या चीजें -क्या जी जी जी <laughs> असल में आ, सीखना तो क्या है पूरे जीवन भर चलता है संगीत संगीत ऐसा विषय है कि इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता शायद बड़े बड़े लोग भी कहते भाई हमें तो अभी साव ही लगाना नहीं आता बड़े बड़े जो लोग हुए हैं जो मतलब जिनको भारत रत्न मिला है उन लोगों ने कहा ऐसा तो मतलब इस सिर्फ सीखने का करने का विषय या आनंद का विषय मतलब अगर आपके संगीत से लोगों को आनंद नहीं आया तो इसमें आपकी कमी हो सकती है संगीत की कमी नहीं है जी तो आ, ये हाँ बच्चे जो हैं आजकल के सीखेंगे करेंगे तो बिल्कुल मतलब इससे अच्छा तो कोई विषय है ही नहीं मतलब आप आप जो है किसी भी मूड में रहे एक संगीत आपको जो है आपके मूड को बिल्कुल चेंज कर सकता है। अगर आप दुखी हैं तो उसे खुश कर सकता है खुश है तो उसे आध्यात्म में लेके जा सकता है भक्ति में लेके जा सकता है वीर रस में लेके जा सकता है एकदम से लड़ने की आपको वो मतलब देश के लिए कुछ करने वाले जैसे गाने होते हैं उसमें वीर रस प्रधान होते हैं जैसे आपने गाना सुना आपके अंदर देशभक्ति उमड़ आती है मतलब आप उसको सुन के कोई कुछ, -कुछ लड़ाई करने के लिए नहीं जाते लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम देश के लिए मर मिट जाए तो ये ये संगीत से ही संभव है और ये केवल करते करते होता है और कुछ भी काम करते हैं तो उसमें मुश्किल तो थोड़ी बहुत रहती है लेकिन करो तो हो जाता है कुछ ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा में जैसे गुरु ने होमवर्क दिया आपने नहीं किया तो ऐसे भी कुछ चीजें हुई आपके साथ में गुरु शिष्य परंपरा में कैसा रहता है कि सीखना थोड़ा सा कठिन रहता है क्या हाँ। ये ये ये चूंकि सिलेबस सिस्टम नहीं है है ना इसमें कैसा है कि आ, आपको तो आ, बस ये है कि आ, मतलब समर्पित हो जाना है अपने गुरु के प्रति मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि भाई ये जो आ, मैं जब सीखने के लिए गया तो मैं म्यूजिक कॉलेज में पढ़ता था नहीं। नहीं। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि भाई ये जो ख्याल तुम सीखते हो और ये जो म्यूजिक तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है करना उसको छोड़ दो मैंने कहा हम लोग उनको हाँ मैंने उनको कहा कि क्योंकि हम ध्रुप शैली सीखते थे तो मैंने कहा जी उसद साहब मैं छोड़ दूंगा मैंने मैं भोपाल में सीखता था तो मैं ग्वालियर में रहता था भोपाल में चार पांच दिन जाके सीखता था कभी छह दिन कभी दस दिन कभी पंद्रह दिन ऐसा रहना होता था यूँ तो वहां स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन मुझे कोई स्कॉलरशिप मिली नहीं तो मैं अपना यही कोई छोटा मोटा कुछ काम करके पैसे इकट्ठा करता था और सीखने के लिए जाता था तो वो बोले छोड़ दो तो मैं घर आया मैंने कहा भाई छोड़ दूंगा ये तो मम्मी पापा बोले भाई क्यों छोड़ दोगे बिना डिग्री कहाँ कहा नौकरी मिलती है तो मैंने कहा कि तो नहीं ठीक है नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन गाना तो सीख लेंगे उस्ताद बोले हैं तो अब उनकी आज्ञा को टालना तो ठीक है नहीं तो मैंने तो वो मैंने कहा छोड़ देता हूँ तो घर वालों से थोड़ी जिद की तो छोड़ दिया घर वाले बोले भाई तुम्हें बी तो करना ही पड़ेगा मतलब इधर तुम कम ग्रेजुएट तो कम से कम हो जाओ मैंने अपने गुरु से पूछा उस्ताद में बी कर लू क्या तो बोले नहीं नहीं कर लो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है खाली संगीत और कहीं नहीं सीखना मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता तो वो <laughs> मैंने छोड़ दिया वो अब क्या है कि मेरे पास संगीत की तो कोई डिग्री नहीं है हालांकि अभी मैं मैंने एमए ए किया मैं वहाँ ध्रुपद केंद्र में डायरेक्टर हूँ मेरे पास एक ऑडिटोरियम का भी चार्ज है तो वो डायरेक्टर के लिए शायद एमए करना जरूरी होता है इसके लिए मैंने किया लेकिन उनके गुजर जाने के बाद किया अच्छा, तो अच्छा उसका हाँ हाँ उनके जी, जीवित रहने तक नहीं किया था और क्या बोलते हैं उस और नहीं उसका मैं आपको फल भी बताऊ ना तो मेरे मेरे पास जो जॉब है उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है वो कलाकारों को दी जाती है वो नौकरी और देखिए कोई भी कलाकार जो होता है उसकी पहचान उसके गाने से होती है उसकी डिग्री से नहीं होती सही बात है उनका सो, उनका सोचना बहुत सही होता है अभी कितने भी बड़े बड़े कलाकार ले लें वो कोई ऐसे डिग्री अपने गले पे ऐसा कुछ हार बना के तो नहीं गाते कि भाई मैंने संगीत से एम किया है या पी की है वो तो अपना गाना गाते हैं और उनके गाने से ही उनकी डिग्री है तो आ, हाँ तो मैंने छोड़ दी तो गुरु शिष्य परंपरा में कैसे रहते जैसे उनके पास बैठे सीखने के लिए उन्होंने एक फ्रेस सिखा दिया में गुरु एक सोच देता है विद्यार्थी को जब मैं उनके पास ज्यादा था सीखने के लिए तो वो मैं पहले दिन डायरी लेके गया वो बोला अरे ये क्या है मैंने कहा उस्ताद ये डायरी है इसमें लिखूंगा मैं वो बोले इसको उठा के फेंक दो <laughs> तो मैंने ऐसा पीछे रख ली कि भाई वो डायरी है अब दस बीस रुपए की कीमत भी बहुत होती थी तो वो आ, मैंने कहा <laughs> मैंने कहा देखता तो नहीं लेकिन लिखूंगा नहीं कुछ तो मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है ना मैं अपने विद्यार्थियों को मेरे यहाँ जितने विद्यार्थी सीखते हैं आज ईश्वर की दया से थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो और उनका थोड़ा बहुत नाम भी है तो वो आ, उनके पास किसी के पास कोई कागज में लिखा हुआ नहीं है उनका कहना था कि इतना अध्ययन करना चाहिए इतना रियाज इतना अभ्यास करना चाहिए कि आपके मानस पटल पे खिंच जाए आप कभी भूल ही नहीं पाओ उसको हम्म तो वो, वो सिर्फ सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में ही संभव है गुरु शिष्य परंपरा में आदमी संस्कार सीखता है कि उसका गुरु कैसे गाता है उसका गुरु कैसे रहता है उसका गुरु कैसे बात करता है क्या चीज होनी चाहिए क्या उसका स्वभाव होना चाहिए गाना कैसे निकलना चाहिए ये सारी चीजें अंदाज क्या होना चाहिए ये सब चीजें जो है वो सिर्फ साथ में रह के संभव है गुरु शिष्य परंपरा में एक चीज ये भी होती है सहवास मतलब गुरु के साथ रहते हैं यानी क्लास नहीं। सिस्टम नहीं होता आप सुबह से हमारे ध्रुप केंद्र में भी सुबह से बच्चे आते हैं शाम तक बैठते हैं वहीं खाना खाते हैं हम लोग वही साथ में रहते हैं तो वो एक एक जो आत्मीयता रहती है वो बच्चों के अंदर जानी चाहिए जिससे उन्हें उन्हें उस चीज की वैल्यू नजर आए क्योंकि हमारी संस्कृति है हम अगर इससे नहीं बचाएंगे नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा बहुत ही अच्छी बात दिखे आपने बताओ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और हमारे साथ विक्रांत जी जो है यूपी से जुड़ गए हैं उन्होंने वहां सुकून लिख के भेजा है और फिर बाद में उन्होंने अलबेला साजन आयो रे के लिख के भेजा ये भी संगीत सीखते हैं और परफॉर्म भी करते हैं क्लासिकल और इसके साथ में जानकी जी ने भी याद किया है डॉक्टर अभिजीत सुखानी सर कितना सुंदर द्रुपद आलाप आपने किया है मौसम जो है बना दिया है आज के इस मंगल दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं नमन है सर तो चलिए जानकी जी थैंक यू तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा अभिजीत सर से कि आ, संगीत का जो लर्निंग है वो जैसे समर्पण भाव से ही सीखा जाता है और आज जो संगीत सिखाया जाता है उसमें पहले आप जब सीख रहे थे और अभी जो लोग सिखा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आ गया है आ, पहले जो सीखते थे आज जो सीखते देखिए फर्क तो कुछ नहीं है कलाकार बनना और आ, संगीत सीखना विशेष करके कि कुछ करने के लिए तो उसका तरीका तो एक ही होता है है ना उसमें आ, कुछ बदलाव नहीं है लेकिन हाँ लोगों के अंदर थोड़े धीरज की कमी है पहले में और अब में जैसे पहले लोग सुबह तीन बजे उठ जाते थे रियाज करने के लिए अब नहीं उठते और आ, पहले लोगों के अंदर जो एक एक बैठक रहती थी, थी वो चार चार घंटे की रहती थी अब वो नहीं है नहीं। तो हाँ ये थोड़ा सा फर्क है थोड़ा पेशेंस कम है आपके लोगों में बाकी कुछ नहीं है तरीके सब जगह वही हैं और आज भी जो करने वाले लोग हैं और जो कर रहे हैं वो वो आठ आठ घंटे अपना रियाज अपना अभ्यास करते ही हैं और वही करते हैं मतलब ऐसा फर्क तो नहीं है बस ये की अगर आपको करना है थोड़ा धीरज रखना है बाकी जो नहीं करने वाले रहते हो तो मतलब अपना चला लेते हैं कैसा भी आ, मैं कि जो इवेंट्स जी जी, मैं, जो जो जैसा बताया आपको मैंने सीखा है तो गुरु शिष्य परम्परा में कैसा है की आप परफॉर्मेंस जो करते हो वो आपके गुरु की आज्ञा के बिना नहीं कर सकते अगर आपको सिखाना है तब तो जब आपके गुरु आपकी आपको आज्ञा देंगे की नहीं भाई आप सिखा सकते हो और किस स्तर तक सिखा सकते हो उस स्तर तक आप सिखाओ और अगर वो आज्ञा देते कि नहीं आप परफॉर्म करो तो आप कर सकते हो तो मैंने ये आज्ञा मेरे आ, मेरे जो भैया थे वो 2006 में एक्सपायर हो गए मेरे बड़े भैया थे उन आ, उनसे हमारा घर का जो खर्चा है वो सब चलता था तो वो आ, वो हाँ 2006 में उनको कार्डिय अरेस्ट हुआ और वो एक्सपायर हो गए तो मैंने अपने गुरु से अनुमति ली कि, कि क्या मैं गालू कुछ मतलब करना तो पड़ेगा यह तो बोले नहीं गाओ तुम करो कोई समझ दिक्कत नहीं है तब मैंने फिर करना शुरू किया तो मैंने यहाँ ग्वालियर में पहला कार्यक्रम था तानसेन रसिक श्रृंखला करके उसमें दिया उसके बाद जबलपुर में कार्यक्रम दिया मध्य प्रदेश संगीत समारोह फिर ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है उसमें तीन बार गा चुका हूँ दिल्ली में गा चुका हूँ बैंगलोर में मुंबई में जो रविन्द्र कला मंच है सिद्धिविनायक मंदिर के पास वहाँ गा चुका हूँ इसका काफी जगह गा चुका हूँ मेरा मतलब आईसीसीआर जो है भारत सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन उसके थ्रू जो है पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनेट टोबेगो में भी ध्रुपद सिखाने के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका था और लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि ये जो केंद्र है यहाँ की जो मेहनत है यहाँ के जो बच्चे हैं वो जरूरी है तो मैं दो साल वहा विदेश के लिए मुझे अवसर था वहाँ नहीं गया इसके अलावा भारत सरकार की ओर से यहाँ हम लोग ध्रुपद समारोह जो है आयोजित करते हैं जी। और हाँ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव दो में किया भारत सरकार ने इसके अलावा ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश शासन ने किया यहाँ 2015 में और काफी जगह गा चुका हूँ मतलब ऐसा अभी थोड़ा मतलब गिनना मुझे लगता है वो रहता है लेकिन काफी जगह गा चुका हूँ भारत सरकार या जो भी अन्य सरकारें है जो अन्य राज्य है दिल्ली है मुंबई है बैंगलोर है और नागपुर है और मतलब काफी जगह भोपाल है आपका मन पसंदीदा <laughs> जी जी पसंदीदा क्या वो तो सभी राग है सबका अपना अपना टेस्ट है अपना फ्लेवर है अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं शायद नहीं गा पाऊंगा लेकिन सब अच्छे रहते हैं <laughs> <laughs> ये जो था, ये का राग था मैं आपको थोड़ा सा शाम का एक राग है वो सुना देता हूँ इसे इसे समय के हिसाब से गाया जाता है सुबह अलग होता है दोपहर में अलग होता है ये जो मैंने सुनाया एकदम सुबह का रहता है आठ नौ बजे के आस का और ये जो मैं भी गा रहा हूं ये रात को आठ नौ बजे के आसपास पास का अच्छा और ओ... रे तो All...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 na na chanana nanana didadad naridadan chananarana didadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad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 चंद्र भ शत्रु धन चवर डूला वे बीच में ये पद जो है भगवान श्री राम का है जब भगवान राम जो है लंका हनन करने के बाद में वापस लौटे अच्छा अच्छा अच्छा और काफी अच्छा भी आपको हमारे दोस्तों ने किया है हार्दिक पांडे ने आपके लिए लिखा है संगीत तपस्या है और समर्पण है और बहुत बहुत सर एक एक स्वर को आपने सदा हुआ है <laughs> आपके लिए लिखा है बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत शुक्रिया हार्दिक पांडे थैंक यू सो मच हमारे साथ आप जैसे की कि किसी यात्रा में जाते हैं हम लोग कुछ यात्रा की परेशानी होती है संगीत में आप जिस इवेंट में जा रहे हैं उस समय लेट हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज थोड़ा सा यात्रा उतरान यात्रा की जो बातें हैं संगीत प्रोग्राम करते वक्त की बातें कुछ याद हो तो सुनाइए वाले या परेशानी हुई है उसके बारे में <laughs> देखिए यात्रा तो जो असल में uh. हम लोग कार्यक्रम हैं वो सब थोड़े मतलब सरकारी सिस्टम में रहते हैं यानी कि जनरली जो कार्यक्रम आयोजित ऑर्गेनाइजर जो रहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर के जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी एकदम मतलब कूल टाइप के लोग रहते हैं तो वो सब मैनेज रहता है तो वैसे कोई परेशानी होती नहीं है बस मजा ही आता है बच्चों को साथ में लेके जाते हैं तो कभी कुछ कभी कुछ आ, अच्छा लगता है ऐसा आ, कोई इवेंट तो मुझे याद नहीं लेकिन आ, क्योंकि सब मतलब मैनेज रहता है बस मस्ती करते हुए जाते हैं और अपने अच्छा। आपस में हाँ खाते पीते तो हुए जाते हैं मुझे आ, खाने का बड़ा शौक है और मेरे सब विद्यार्थियों को भी <laughs> <laughs> तो अपनी जितनी जिस जिसकी जो जो वैरायटी है सब लेके जाते हैं और मस्त इंजॉय करते हुए जाते हैं जी जी कुछ हॉबीज के बारे में बताइए और संगीत या सुर सीखते तो उस समय हमारा गले को या फिर अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या कुछ डाइट भी प्रिकॉशन में लेना चाहिए या डाइट सिस्टम भी फॉलो करना चाहिए ऐसा कुछ है और आपके हॉबीज ये दोनों चीजें बताइए देखिए हॉबीज तो मेरी आ, मुझे गाने के अलावा खाना पसंद है तो मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है <laughs> तो हाँ मुझे बहुत शौक है खाना बनाने का और इसके लिए मुझे कभी आलस भी नहीं आता <laughs> यानी तो जनरली लोग रहते हैं ना कि अगर मैं रात को 12 बजे भी कहीं से थका हुआ हूँ और मुझे कोई बोले भाई खाना बना बना लो मैं बना लूंगा अच्छा हाँ तो वो मेरा शौक है और दूसरा आपने जो सवाल किया वो क्या था संगीत सीखते वक्त कोई, कर, कोई अच्छा ने, ने, दाएक दाएक नहीं नहीं कुछ नहीं देखिए और शरीर को आपने ये भी कहा कि शरीर को किस तरह फिट रखना चाहिए या गले को किस तरह फिट रखना चाहिए है ना तो संगीत जो जो लोग सीखते हैं उन्हें मेरा ऐसा कहना है कि थोड़ा शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए और शास्त्रीय संगीत उन्हें अः तानपुरा लगा के सीखना चाहिए क्या होता है कि हारमोनियम पे या सिंथिसाइजर पे को आधार मानकर लोग ज्यादा करके सीखते हैं जो चनरल ट्रेंड है उसमें एक तो क्या है कि उसमें वो सहारा लेते हैं तो उससे उनके शरीर पे और गले पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है कैसे जैसे कि कोई बच्चा छोटा रहता है जो एक साल का या नौ महीने का या मतलब डेढ़ साल का रहता है जो चलना सीखता है तो हम उसको चलने के लिए जो है अपने हाथ की उंगली देते हैं है ना हम उसे लकड़ी नहीं देते तो ऐसे ही जब हारमोनियम से हम गाते हैं या सिंथेसाइजर से हम गाते हैं तो वो एक तरह से लकड़ी का काम करता है खास करके उसको बजाते में तो बिल्कुल नहीं गाना चाहिए केवल एक सा पर सा लगा लें आप और अपना अभ्यास करें और लंबी सांस लें सांस का पूरा काम है और आजकल तो प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है तो गले को ठीक रखने के लिए लंबी सांस लें और सा कम से कम आधा घंटा तो लगाना चाहिए सा नी ध प नीचे मंजर सब तक, तक और वो आधा एक घंटा कम से कम करना चाहिए इससे क्या होगा उनका शरीर फिट रहेगा शरीर फिट रहेगा तो गला फिट रहेगा खाने पीने में तो मुझे नहीं लगता सब खाना चाहिए सब मैं अपने अपने अः मिनरल्स या जो भी कुछ रहता है पोषकता तो वो रहते हैं ऐसा कुछ परहेज नहीं करना चाहिए क्या होता है कि हम खट्टे से बचते हैं फिर पता बढ़ा कहीं कॉन्सर्ट में जा रहे हैं वहाँ उनका मेन्यू जो है वो कुछ खट्टे का ही है वो खा लिया और गला खराब कर लिया अपना तो उसमें भी कोई मतलब नहीं है सब आदत रखनी चाहिए और अपने रियाज पे कॉन्सनट्रेट रखना चाहिए कितनी आवाज निकालनी है किस स्वर को कितनी आवाज की जरूरत है या किस शब्द को कितनी आवाज की जरूरत है उसका ध्यान रखना चाहिए बेवजह चिल्लाना नहीं चाहिए गाने में करने में करने कि हम बहुत ऊपर गाएंगे तो ये अच्छे गायक कहलाएंगे ऐसा कुछ नहीं है गाना तो सिर्फ लोगों को अच्छा लगना चाहिए गाना मंद्र <laughs> सप्तक में यानी लोअर नोट में भी बहुत अच्छा लगता है और अपर नोट में भी बहुत अच्छा लगता है जी जी जी अभी जी सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दिया मुझे लगता है कि हमारे संगीत प्रेमी विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं तो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से आपको नोट करना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कई बार बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ थाट्स हमारे बीच में आता है और हम लोग थोड़ा सा वो शॉर्टकट वाली मैथड को अपनाते हैं अपनाने की कोशिश करते हैं हमेशा तो संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं है संगीत में हमेशा धैर्य के साथ समझ के साथ काम करना पड़ता है आपके पास एक पेशन है और समझ आप बढ़ा रहे हैं ज्ञान सुन रहे हैं सानिध्य में रहते हैं गुरुओं से बात करिए सीखिए उनसे ये आपके होना चाहिए अगर ये दो हैबिट आपके पास हैं, पेशेंट है आपके पास धीरज है और संगीत के ज्ञान को बढ़ाने का आपको बड़ा शौक है तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए हेल्प करते हैं ये स्टेपिंग सोन से आपको आगे बढ़ाने का और अभी जैसे कि सर ने बताया कि शॉर्टकट वाला मेथड या जल्दबाजी करेंगे तो वो उसमें बड़ी मुश्किलें आती हैं हाँ थोड़ी देर के लिए आप कुछ म्यूजिक वगैरह गाना सीख जाएंगे कर जाएंगे लेकिन जो सुकून देने वाली बात आती है जैसे अभी सर ने मुझे कुछ उसका एबीसीडी नहीं पता कि ध्रुपद में क्या चीजें गाया लेकिन सुनते वक्त मुझे अच्छा लग रहा था मुझे सुकून मिल रहा था और मैं पूरी तरह से उसमें खो गया तो ये चीजें है जैसे जानकी जी ने भी मैसेज किया कि वो उसमें खो गए उस चीज़ को जो है ना उन्होंने एन्जॉय किया आनंद आ गया तो ये चीज आनी चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस तत्व को इस बेसिक चीज को समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन धन्य हो सकता है आप संगीत में आगे बढ़ सकते हैं तो आइए जाते जाते मैं कहूंगा जाते जाते मैं कहूंगा फिर से एक छोटा सा कोई पीस सुनाइए और एक मैसेज जरूर कोट करे आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो एक मैसेज जरूर दें जी Dono kertaar tum raj saaj ke, dono kertaar tum raj saaj ke, dono kertaar. तुम राज साज के दोनों कर तार कर तार कर तार दोनों दान दोनो कर तार तार दोनों कर दोनो तार तुम राज ऐसो नही और कछु जाने दोनों कर तार तुम राज साज के दोनों कर सब सुजान समझ सब सुजान समझ कान की रख हो तुम गुनिया ए गावत ये न की शुद्ध बाणी दोनों कर कार Dono kar tar, tu mera raaj raaj raaj raaj ke dono dono kar, dono kar dono dono kar don dono. कर तार कर, कर, कर, कर, कर, कर, कर दोनों दोनो, दोनो, भाग्य में एक जलसूल दान में बंदिश थी संदेश में ये देना चाहूंगा ये जो हमारे हमारा संगीत है जो भी संगीत है जैसे मैं ध्रुपद करता हूँ ध्रुपद के बाद ख्याल है और भी ठुमरी है टप्पा है है ये जो हमारा संगीत संगीत संगीत है है है भारतीय ये ये संगीत नहीं है, ये ये ये ये ये ये ये नहीं नहीं थिरकने के के के लिए ये के लिए लिए महसूस करने आनंद आनंद लेने तो ये जो है, ये जो ये जो हमारी संस्कृति है ये जो चीज हमारे पास है हमारे पास से ही सारी चीजें बाहर गई सीखने की मतलब तो बाहर के लोगों ने उसे अपने तरीके से परोसा सर्व किया तो हमें उनकी तरफ ना जाते हुए देखिए संगीत तो एक अपने आप में यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसकी कोई भाषा नहीं है आप उसमें कुछ भी बोलिए सब अच्छा लगता है संगीत में होना चाहिए आज आज आप कोई मलयालम गाना सुनते हैं अच्छा रहता है तो हम उसको गाते हैं हमें शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता संगीत से लेना देना होता है तो ये ये यूनिवर्सल भाषा है इसकी कोई भाषा नहीं है तो इसको इसको आप बचा के रखिए जो हमारा संगीत है जो स्वर है इसकी साधना आप करिए आपको पता होना चाहिए कम से कम आप सुनिए तो इसको आज कितने शास्त्रीय संगीत गए जो बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं और अच्छा बुरा तो आप तय कर लीजिए वो ठीक है लेकिन कम से कम आप सुनिए उसको आप सुनेंगे मोटिवेशन मिलेगा धीरे धीरे आपको सुनने की आदत पड़ेगी आपको आनंद आएगा उसमें आपको मजा आएगा उससे आप आप बच्चों को सुनने को दीजिए संगीत उनका जो पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा बढ़ेगा उनका ब्रेन ज्यादा डेवलप होगा आप रुद्रवीणा सुनवाइए उनको वो उससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आप हमारे जो वाद्य हैं हमारे जो संगीत है उसमें आप मतलब बच्चे सुनेंगे जो बड़े लोग हैं वो सुनेंगे धीरे धीरे सब अच्छा लगता है एक दिन में तो देखिए हम लोग आज इतना पिज्जा मैगी खाते हैं वो भी एक दिन में किसी को अच्छा नहीं लगा है ना तो एक दिन में ये कुछ अच्छा नहीं लगता बस वो टीवी में दिखता है इस संगीत को मीडिया में जगह नहीं है यानी इस संगीत को पिक्चरों में जगह नहीं है इस संगीत को न्यूज में जगह नहीं है इसलिए ये इतना सुनने में नहीं है क्योंकि लो, लोग सोचते हैं कौन आधा घंटा एक घंटा सुनेगा इतना दुनिया भर का काम है अरे दुनिया भर का काम है लेकिन ये भी तो हमारा ही काम है अगर हम अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे तो हम ही तो खत्म हो रहे हैं तो ये इसको करिए अच्छा लगेगा बस ये इतना संदेश देना चाहूँगा अब अभिजी सर बहुत सुंदर आप मैंने मैसेज दिया मुझे लगता है कि ये मैसेज में बहुत कुछ आता है जहां पर आपने कहा कि समय जरूर देना चाहिए हमें और इस चीज को अगर थोड़ा समय देते हैं निश्चित तौर पे आपका जीवन बनता है आपको सुख मिलता है एक आनंद मिलता है क्योंकि आप कितना भी भाग करके पैसा कमाओगे तो उसमें सुख नहीं है तो क्या फायदा <laughs> जहां आपको सुकून जिंदगी है ही जीवन है ही सुख पाने के लिए सुख महसूस करने के लिए और इतने सारे पैसे के लिए हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में जब पैसा आता भी है तो निश्चित तौर पे हमें डर ही रहता है और उसको संभालने की वाचमिन गिरी हम करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि जीवन में हमने जिया या हमने अपने ही कमाए हुए चीजों की सिक्योरिटी की लास्ट तक तो ये एक डर भी बना रहता है फिर आदमी मृत्यु भी ठीक से नहीं मर पाता जी भी नहीं सकता तो मर भी नहीं सकता ठीक से ऐसी सीचुएशन आ जाती तो निश्चित तौर पर हमें जो है इस जीवन का सचमुच अगर जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय हमें ईश्वर ने प्रदान किया है जीवन वो जीवन को आनंद में बनाने के लिए आपको ऐसे ही भारतीय संगीत जो आनंद देता है सुख देता है उसको सीखना है उसको सुनना है सीखने का चलो हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी को वो क्षमता नहीं होगी लेकिन सुन तो सभी सकते हैं तो आप उसको सुनेंगे तो निश्चित तौर पे जीवन का एक सुखद अनुभूति आप कर पाएंगे अदरवाइज तो मुश्किल है उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं आज के सिचुएशन आज के हालात हम समझ रहे हैं तो हमें इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा जो अच्छी चीज़ है उसके लिए ध्यान देना चाहिए <laughs> चलिए इस बीच हमारे जी आर सोलंकी जी ने भी मैसेज किया है सर आपके लिए वह बहुत कुछ वहाँ लिख लिखे भेजा है सोलंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड इसके साथ में अनुज प्रताप जी ने भी याद किया है तो चलिए जिन लोगों ने हमें याद किया है उन सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल है करते हैं एक बार फिर से अभिजीत सर को बहुत बहुत मंगल है करते हैं और इसी तरह हम फिर मिलते रहेंगे एंड अभिजय थैंक यू सो मच <laughs> so चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अच्छा करता हूँ आपको ये एपिसोड फ्रूटफुल लगा होगा आप अगर अभी नहीं सुन पाए तो जरूर बाद में जरूर सुनिएगा और शेयरिंग भी करिएगा क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो हम सभी की जरूरत है आज के समय में तो इसलिए मैं चाहूंगा अगर सीख रहे हैं तो तौर पर इन चीजों को सीखिए और नहीं भी सीख रहे हैं तो सुनने के लिए जरूर सुनिए है ना तो चलिए आपका जीवन बहुत अच्छा हो शुभमय हो शांतिमय हो प्रेम से भरा हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे अभिजीत सर को और अभिजय को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए